धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीय मातृशक्ति वेदों के गूढ़ रहस्य हमारे ऋषियों ने जिन शास्त्रों में खोले हुए हैं उन्हीं में से हम उपनिषद नामक ग्रंथों में से कठोपनिषद की चर्चा कर रहे हैं कठोपनिषद में तीन वल्लियाँ हो गई थी आज चौथी वल्ली को देखेंगे यमाचार्य नचिकेता को शिक्षा दे रहे हैं हम सब भी नचिकेता ही हैं अर्थात जो भी चिकेत ज्ञानी नहीं बने हैं वो सब नचिकेता हैं तो उसी के माध्यम से हम सबको भी शिक्षा मिल रही है आगे यमाचार्य नचिकेता को समझाते हुए इस शरीर और इन इंद्रियों के विषय में कुछ विषय सामने ला रहे हैं तो चतुर्थ वर्ली का प्रथम श्लोक है परांची खानी व्यत्रणत स्वयंभू परांग पश्यति परिनात्त्म कश्चि धीर प्रत्यग आत्मा चक्षुः अमृतत्व इच्छन् परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया और इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा इसको बाह्य विषयों का ग्रहण करने के लिए उसने इंद्रियां प्रदान की क्योंकि बिना इंद्रियों के बिना करणों के ये कुछ भी नहीं कर सकता और शरीर को भी जो भोग्य पदार्थ चाहिए उन भोग्य पदार्थों की जानकारी भी हमें इंद्रियों के माध्यम से होती है लेकिन इंद्रिया ऐसी बनाई हैं कि जिनका मुख बाहर की ओर है अंदर की ओर नहीं है यहां मुख्य रूप से ज्ञान इंद्रियों की चर्चा हो रही है हम नेत्र से बाहर का देखते हैं अंदर का नहीं देख सकते श्रोत्र से बाहर का शब्द सुनते हैं अंदर का शब्द नहीं सुन पाते रसना से भी जो रस हम ग्रहण करते हैं वो बाह्य वस्तु जब रसना पे आती है तब ग्रहण करते हैं रसना स्वयं अपना भी रस ग्रहण नहीं कर पाती नासिका में भी गंध बाहर से ही आती है ऐसे ही स्पर्श बाह्य वस्तु का स्पर्श होता है तो जो भी ये इंद्रिया पांचों जिन जिन विषयों को ग्रहण कर रही हैं वो सारे के सारे विषय बाहर के हैं अब इन बाहर के विषयों को ग्रहण करके ठीक है हमारे शरीर की यात्रा चल जाती है लेकिन अंदर क्या क्या चमत्कार भरे हुए हैं इसका हमें पता इन इंद्रियों से नहीं चल पाता कारण उसमें तो श्लोक उस में कहा ही है कि परांची खानी व्यत्रणत स्वयंभू हो स्वयंभू परमात्मा को कहते हैं क्योंकि वह स्वयं से ही उसकी सत्ता है किसी से बना नहीं है वो उसका कोई कारण नहीं है तो ऐसे उस स्वयंभू परमात्मा ने खाने, अर्थात इन इंद्रियों को व्यत्रत बनाया इनका निर्माण किया लेकिन कैसा निर्माण किया तो उत्तर दिया परंची ऐसी इंद्रियाँ बनाई हैं जिनका मुख बाहर की ओर है परांची कहते हैं बाहर की ओर मुख वाली ऐसी इंद्रियों को बनाया है अब ऐसा कहकर के हम कोई परमात्मा को दोष नहीं दे रहे कि क्यों ऐसा उसने किया जो हमारे लिए समस्या खड़ी कर दी कि हम बाहर का तो जान पाते हैं लेकिन अंदर का हम कुछ भी नहीं जान पाते तो क्या परमात्मा ने कोई भूल की है लेकिन हम जब विचार करते हैं तो पता लगता है कि यदि बाहर की ओर मुख वाली इंद्रियां न बनाता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे हमारा व्यवहार में कोई भी कार्य संभव नहीं था हम न कुछ देख पाते न जान पाते न सुन पाते न चख पाते न स्पर्श कर पाते ये सब तभी संभव है जब इनका मुख बाहर की ओर है तो इस दृष्टि से देखें तो परमात्मा ने बहुत ही अच्छा निर्माण किया लेकिन अब अंदर का कैसे पता लगे परांचिखानी व्यतिणत स्वयंभू परांग पश्यति इसलिए ये इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं नान्तरात्मन ये अंदर विद्यमान आत्मा को नहीं जान पाती और अंदर विद्यमान एक एक आत्मा नहीं दो दो आत्मा है एक जीवात्मा है एक परमात्मा भी है इन दोनों में से किसी एक का भी ज्ञान इन इंद्रियों से नहीं होता तो फिर क्या होना चाहिए तो आगे कहा कि कश्चित धीर कोई धीर पुरुष विद्वान पुरुष जिज्ञासु व्यक्ति साधक प्रत्येक आत्मानम क्षत प्रत्येक आत्मा तक पहुंचा हुआ अर्थात जो प्रत्येक आत्मा के अंदर व्यापक है ऐसे उस आत्मा को परमात्मा को अक्षत देखता है साक्षात्कार करता है लेकिन अभी तो बात कही थी कि इंद्रिया बाहर की ओर मुख वाली है और इनसे कोई सहायता नहीं मिलने वाली है, तो कैसे साक्षात्कार करता है वह अंदर आत्मा के अंदर विद्यमान आत्मा का अर्थात परमात्मा का वो कैसे साक्षात्कार करता है तो उत्तर दिया आवृत चक्षु हो अमृतत्वम इच्छन अमृत की कामना करता हुआ आनंद की कामना करता हुआ दुख निवृत्ति की कामना करता हुआ आवृत चक्षु हु। चक्षु को बंद करके यहां चक्षु सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है अर्थात सारी ज्ञानेंद्रियों को बंद करके रोक करके और ये वही प्रक्रिया है जो योग दर्शन में प्रत्याहार शब्द से बोलते हैं हम जिसको वहां प्रत्याहार का यही अर्थ है कि जब इंद्रियों का बाह्य विषयों से संपर्क न हो और इंद्रिया चित्त के अनुरूप हो जाए स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः तो ऐसी अवस्था जब साधक लाता है अर्थात बाह्य विषयों को ग्रहण करने का निषेध नहीं है क्योंकि शरीर यात्रा के लिए वो भी चाहिए आवश्यकता है उनकी भी लेकिन सदा नहीं हमें अंदर भी जानना है तो उस अवस्था में यदि हम इंद्रियों का मुख जो बाहर की ओर है इनको खोला रखेंगे तो बाहर के विषयों से संपर्क चलता रहेगा उस अवस्था में अंदर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता इसलिए हम जब ध्यान करने बैठते हैं उपासना करने बैठते हैं एकांत स्थान का चयन करते हैं आंखें बंद कर लेते हैं वातावरण को शांत ढूंढते हैं अर्थात सभी बाह्य विषयों से अपने को उस काल में अलग रखते हैं अब क्योंकि मन ऐसा नहीं है कि जिसका मुख बाहर की ओर है क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है अंतकरण है वो हमारे अंदर है वह बाह्य इंद्रियों से गृहित विषयों को भी लेता है लेकिन जब बाहर से विषय मिलना बंद हो जाता है तब उसको कुछ चिंतन करने का अवसर मिलता है और यदि बाहर के विषय लगातार आते रहे तो मन को तो अवसर ही नहीं है वो खाली ही नहीं हो पा रहा है अंदर के विषय कहां से विचार करें, कहां से सोचे तो बाहर के विषय आना जब बंद होते हैं तब मन का कार्य अंदर प्रारंभ होता है तो आवृत चक्षु हो, सारी इंद्रियों को रोक लेता है जब साधक उस अवस्था में वह अंदर विद्यमान आत्मा का साक्षात्कार करता है स्वयं का भी साक्षात्कार करता है और परमात्मा का भी साक्षात्कार करता है अब यहां दो प्रक्रियाएं हैं कि जब जीवात्मा अपना साक्षात्कार करता है वहां तक तो मन की सहायता रहती है लेकिन मन भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करा सकता वहां मन की भी पहुंच नहीं है केनुपर्शन में यही विषय हुआ है कि न तत्र चक्षुर गछति न वागछती नो मनो न विदमो न विजानिमो। मो मन भी नहीं जा पाता मन की भी गति वहां तक नहीं है तो प्रश्न उठता है कि फिर परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा क्योंकि यहां तो यही कहा जा रहा है कश्चित धीरह प्रत्यग प्रत्येक आत्मान तो परमात्मा का साक्षात्कार स्वयं परमात्मा ही कराता है जीवात्मा की इतनी सामर्थ्य ही नहीं है उसको जो करण प्रदान किए उनकी भी यह सामर्थ्य नहीं है सारे करण वहां निष्फल हो जाते हैं और स्वयं जीव की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा का साक्षात्कार कर ले तो यह साक्षात्कार परमात्मा स्वयं अपना कराता है फिर प्रश्न उठता है कि फिर सबको क्यों नहीं करा देता सबको इसलिए नहीं कराता कि साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो जीवात्मा अपने को अधिकारी बना लेता है उतनी योग्यता जब उसकी हो जाती है तभी उसको यह पुरस्कार मिलता है और यदि उस योग्यता तक वह नहीं पहुंच पाया है तो अभी उसको और साधना करनी होगी अपने चित्त को और निर्मल करना होगा अपने अविद्या के संस्कार और नष्ट करने होंगे क्योंकि ईश्वर की यह शर्त है कि जब तक अंदर विद्यमान अविद्या के संस्कार नष्ट नहीं होंगे तब तक वह साक्षात्कार नहीं कराएगा ने इंद्रादृते पवते धाम किंचन हमारा धाम हमारा मन हमारा अंतःकरण, जब पवित्र हो जाता है तभी वह परमात्मा अपने दर्शन कराता है तो परांचिखानी व्यत्रणत स्वयंभू परांग पश्यति नातरात्मन इंद्रियां मिलने से में बाधा नहीं है कोई हमें बाह्य विषयों का भी ग्रहण करना है जब जब आवश्यकता हो लेकिन अंदर का साक्षात्कार करने के लिए इन इंद्रियों को रोकना भी होता है हमें यदि केवल चलना आ रहा है गाड़ी को चलाना आता है रोकना नहीं आता तो हम गाड़ी चलाने के अधिकारी नहीं हैं। हमें चलाना भी आना चाहिए रोकना भी आना चाहिए और ऐसा ही यात्री सफलतापूर्वक अपने गंतव्य को पा सकता है हमारी इंद्रियां ऐसी न हो हमारा मन ऐसा न हो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए और हम इनको चला तो रहे हैं लेकिन रोकने का हमें पता ही न हो तो इसलिए यहाँ निर्देश दिया जा रहा है कि इंद्रियां ठीक है बाहर की ओर मुखवाली हैं लेकिन परमात्मा ने इनको रोकने की सामर्थ्य भी तो दी है हम इनको रोक भी तो सकते हैं अपने अपने विषयों को लेने से और उसी को अभ्यास कहते हैं उसी को साधना कहते हैं और वह बहुत आवश्यक है तो इस तरह से कष्टित धीर प्रत्येक आत्मानम एक धीर पुरुष उस परमात्मा का इंद्रियों को रोक करके चित्त को एकाग्र करके अविद्या के संस्कारों को नष्ट करके उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है आगे फिर यमाचार्य जो इस योग्यता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनकी क्या स्थिति बन रही है उसका वर्णन करते हुए नचिकेता को अगला श्लोक बोल रहे हैं कि पराचह कामान अनुयती बाला, हा। पराचह कामान अनुयंति बाला हा ते यंति विततस्य पाशं अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा अथ धीरा अमृतत्व विदिता इह न प्रार्थयन्ते पराचह कामान अनुयती बाला बालक बालकों को कहा जा रहा है कि बालक क्या कर रहे हैं पराचह कामान अनुयती जो बाहर की सारी कामनाएं हैं विषय हैं उनकी ओर भाग रहे हैं तो बालक भाग रहे हैं यहां बालक का तात्पर्य जिसको ज्ञान नहीं है मनु ने भी कहा है अज्ञो भवती वही बालह पिता भवती मंत्र जो अज्ञान से ग्रस्त है वही बालक है हम बड़े भी अगर अज्ञान से ग्रस्त हैं तो बालक की श्रेणी में ही आएंगे हम अभी वृद्ध नहीं हुए हैं भले ही हमारी आयु अधिक हो गई अवस्था से हम अपने को वृद्ध कह देते हैं लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अभी बालक हैं बालक सुनना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बालक का तात्पर्य अभी तो हमारी बहुत आयु रहेगी फिर तो हम तो युवा हैं बालक हैं अभी तो ज्ञान की दृष्टि से बालक हैं अज्ञ भवती वही बालक हमें ज्ञान वृद्ध बनना है वयो वृद्ध तो अपने आप ही बन जाएंगे उसमें तो कोई प्रयास करना ही नहीं है वो तो शरीर की प्रक्रिया है उसके धर्म है वो तो क्षीणता को प्राप्त होता ही रहेगा क्रम से लेकिन ज्ञान वृद्ध बनने के लिए हमें प्रयास करना होगा वो यूं ही नहीं बन जाएंगे उसमें कोई ऐसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है कि आप धीरे धीरे धीरे एक समय आएगा और ज्ञान वृद्ध स्वयं बन जाएंगे ऐसा नहीं तो पराचह कामान अनुयंती बाला जो बाल बुद्धि लोग हैं वह कामनाओं की ओर भाग रहे हैं और ये कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हमारी एक कामना पूरी होती दिखाई देती है दूसरी कामना और सर उठा लेती है एक पूरा बीहड़ वन है इन कामनाओं का ये कभी पूरी नहीं होने वाली और फिर क्या होता है तो कहा कि मृत्योर विततस्य वितत पाशम ते मृत्योर यती मृत्यो विततम पाशम यंती मृत्यु का जो वितत सर्वत्र फैला हुआ पाश है उसका बंधन है जो फंदा है मृत्यु का वो उसको प्राप्त करते हैं क्यों क्योंकि कामना करते करते शरीर छूटा तो परमात्मा जब ये देखता है कि व्यक्ति इच्छाओं को लिए हुए जा रहा है कामनाओं को लिए हुए शरीर छोड़ रहा है अर्थात तो कुछ इच्छाएं रह गई पूरी नहीं हुई तो क्या करेगा वह उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर शरीर देगा क्योंकि उसे पता है ये जीवात्मा अभी अधूरा रह गया इसकी इच्छाएं तो समाप्त तो हुई ही नहीं और हम लोग में देखते हैं कि हमारी जब तक इच्छा पूरी ना हो हम लगे रहते हैं उसमें कभी कोई इच्छा कभी कोई इच्छा लेकिन जब शरीर छूटने का समय आ रहा है इच्छाएं अब भी समाप्त नहीं हुई अभी कामनाएं शेष हैं तो फिर ईश्वर हमारे साथ न्याय ही तो कर रहा है हमारी कामनाएं शेष रह गई और दोबारा हमें शरीर न दे तो अन्याय हो जाएगा हम कामनाएं कैसे पूरी करेंगे ईश्वर कहता है लो एक अवसर और ले लो और कर लो अपनी कामनाएं पूरी अब व्यक्ति फिर उसी में लग जाता है फिर वही अवस्था आती है कि समय तो पूरा हो गया जो समय था जीवन का वो निकल गया कामनाएं अभी शेष रह गई तो फिर वही चलता रहेगा तो मृत्यु और यी विषम मृत्यु का फंदा ऐसा है कि किसी एक स्थान पर नहीं है इसे कहा गया वितत, यह सर्वत्र फैला हुआ है संसार के किसी भी कोने में कोई ऐसी सुरक्षित जगह क्या प्राप्त तो हो सकती है कि जहां पहुंच जाए तो मृत्यु नहीं होगी अब तो क्या ऐसा नहीं है यह है, विस्तृत है सर्वत्र है कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहां हम यह गारंटी से कह सके हम यहां सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वितत पाश है तो कामनाओं के वशीभूत व्यक्ति वह मृत्यु के फंदे में जाता रहता है जाता रहता है बार बार तो यह अवस्था उनकी जो धीर नहीं है जिन्होंने विद्या को प्राप्त नहीं किया ज्ञान को प्राप्त नहीं किया ऐसे व्यक्ति बालक शब्द से कहे गए बाल मृत्यो विशम अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा यमाचार्य धीर शब्द का बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं अब तक क्योंकि धीर का अर्थ ही होता है धी बुद्धि को बोलते हैं और बुद्धि से धारणा शक्ति आती है हमारे अंदर विषय हम ग्रहण करते हैं पकड़ते हैं उसको रोकते हैं धारण करते हैं अपने अंदर उतारते हैं तो ऐसा धीर पुरुष अमृतम विदित्वा अर्थात अमृत को जानकर कि अमृत कहां है उसको जानकर कैसे प्राप्त होता है इसको जानकर अब वो क्या करता है उसे पता लग चुका कि जिन कामनाओं के वशीभूत जन्म जन्मांतरों से हम चले आ रहे हैं वो कामनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती और उनसे सदा मृत्यु के फंदे में जा रहे हैं और हमें अमृत चाहिए उस अमृत की विधि को जानकर वह क्या करता है कि ध्रुवम अध्रुवेशु यह न प्रार्थयन्ते अध्रुव पदार्थों में सारे संसार के पदार्थ कैसे हैं ये अध्रुव अनित्य ये सदा रहने वाले नहीं हैं और इन सदा न रहने वाले पदार्थों में वह ध्रुव की कामना नहीं करता वह नित्य सुख की कामना नहीं करता वो जान चुका है कि ये अनित्य पदार्थ नित्य जीवात्मा को कभी भी नित्य सुख नहीं दे सकते नित्य सुख वो दे सकता है जो स्वयं नित्य हो जो स्वयं अनित्य है वह नित्य सुख कैसे दे देगा तो ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन वो उसकी कामना नहीं करते उसकी प्रार्थना नहीं करते वहां नहीं खोज रहे हैं वो अध्रुव पदार्थों में ध्रुव पथ सत्य को ज्ञान को आनंद को सुख को वो नहीं खोजते लेकिन कौन धीर पुरुष इतना बता करके आगे फिर कहा कि ये नूप रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुरान एते नैव विजाती किमत्र परिशिष्य से तत् हम शरीर में देखते हैं और शरीर को देख कर के बहुतों की धारणा ये बनती है कि बस मैं यही हूँ मेरा स्वरूप यही है और उस अवस्था में ये स्वीकार करते हैं कि हम उत्पन्न हुए हैं तो बने हैं और मर जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा स्वरूप जब यही है हमने ऐसा मान लिया शरीर ही हमारा स्वरूप है तो अन्य किसी को मरते देखते हैं तब भी कहते हैं ये तो खत्म हो गया अब अब कुछ नहीं है समाप्त हो गया नष्ट हो गया वही अवस्था हमारी बनेगी फिर अर्थात तो शरीर की उत्पत्ति को हम अपनी उत्पत्ति मान रहे हैं शरीर के विनाश को हम अपना विनाश मान रहे हैं और ऐसी धारणा जब बन जाती है हमें फिर न परलोक की चिंता रहेगी और न फिर हम पूर्व जन्म हुआ है ऐसा मान पाएंगे क्योंकि पहले का जो हमारा शरीर था वो तो नष्ट हो गया तो हम भी नष्ट हो गए थे हम दोबारा बने हैं अब दोबारा भी नष्ट होंगे तो फिर उनकी मान्यता बनती है कि यही जन्म है केवल और इसलिए इस जन्म में जितना भी भोग मिले भोग लो मरने के बाद किसी ने क्या देखा याव जीवे सुखम जीवे रणम कृतवा घृतम पिबेद भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमनम कुतः ऐसी मान्यता वाले मिल जाएंगे कि जब तक जीना है सुख से जीते रहो और अपने पास नहीं है तो उधार से ले करके ले लो रणम कृतवा घृतम पिबेद क्यों भस्मी भूतस्य देहस्य से कुतः तो भस्मीभूत हो ही जाना है फिर कहा आना होगा लेकिन यहां ऋषि कुछ और कह रहे हैं कि इस शरीर के अंदर एक और तत्व बैठा हुआ है जिसको यह परमात्मा ने शरीर बनाकर के दिया है और उसको शरीर पहले भी मिले थे आगे भी मिलेंगे तो ऐसा हम जब विचार करते हैं तो वर्तमान शरीर को हम पूर्व जन्म के अनुसार समझ रहे हैं और वर्तमान जन्म में किए कर्मों का हमें आगे परिणाम मिलेगा यह भी फिर विचार करेंगे उस अवस्था में व्यक्ति कर्मों को सुधारेगा क्योंकि आगे उसका भविष्य बिगड़ेगा फिर अब इस शरीर में भी रह करके हम जिन विषयों को जान रहे हैं हम उन पर जब विचार करते हैं कि नेत्र से हम देख रहे हैं तो क्या नेत्रों में देखने की शक्ति है श्रोत्र से हम सुन रहे हैं क्या श्रोत्र में सुनने की शक्ति है पांचों विषयों को यहां लिया ऋषि ने कि ये नूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान रूप रस गंध स्पर्श शब्द बस यही तो पांच विषय हैं सारा संसार सब इन्हीं पर तो मोहित है इन्हीं विषयों में पूरा संसार घूम रहा है इन पांच विषयों में इनके अतिरिक्त और कोई विषय नहीं है और इसीलिए इनको ग्रहण करने के लिए इंद्रियां भी पांच ही दी परमात्मा ने लेकिन इन विषयों को हम कैसे जान पाते हैं किसके द्वारा जान पाते हैं क्योंकि जिन इंद्रियों को हम देख रहे हैं ये तो पार्थिव है जड़ है चेतन नहीं है और जड़ इंद्रिय ज्ञान कैसे करा दे ये संभव नहीं लगता क्योंकि ज्ञान चेतन का धर्म है जड़ में तो ज्ञान होता ही नहीं और जड़ में ज्ञान नहीं होता तो ज्ञान का साधन कैसे बने वो साधन भी तो तभी बनेगा जब उसमें सामर्थ्य हो तो कहा कि ये न जिसके द्वारा रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान जिसके द्वारा इन विषयों को जानते हैं वो कौन है और जानते भी कैसे हैं तो एक शब्द इसमें दिया है मैथुनान मैथुन शब्द से मैथुन बनता है और मिथुन जिस धातु से बनता है वो है मेथ्री संगमे जहां मेल होता है जोड़ होता है दो पदार्थों का सन्निकर्ष होता है संबंध जुड़ता है उसे कहते हैं मिथुन और मिथुन से ही बनेगा मैथुन अर्थात हम जब इन इंद्रियों से किसी भी विषय को ग्रहण करते हैं तो वहाँ इंद्रिय का और उस विषय का पहले संबंध होता है उसका सन्निकर्ष होता है बिना उसके विषय ग्रहण नहीं कर सकते लेकिन इस संबंध पर हम जब विचार करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता केवल एक या दो इंद्रिय ऐसी है जैसे रसना को ले लीजिए कि रसना पर हम देखते हैं जब तक किसी वस्तु का स्पर्श न कराया जाए उसका सन्निकर्ष संबंध न कराया जाए तब तक स्वाद नहीं आएगा रसना के चाहे कितने ही निकट ले आइए आप किसी वस्तु को लेकिन उसको छुआए नहीं जिहुआ से आएगा स्वाद नहीं आएगा नहीं नहीं नीबू से खटास नहीं वो स्मृति आ रही है रसना उस समय खटास का अनुभव नहीं कर रही जो खटास हमने पहले अनुभव कर रखी है उसकी स्मृति आ रही है और इसका प्रमाण आप यूँ समझ पाएंगे कि जिस व्यक्ति ने या जिस बच्चे को ले लो जिसने आज तक कभी नींबू नहीं खाया उसके सामने आप नींबू काट के रख दीजिए उसके हाथ में दे दीजिए उसे कोई स्मृति नहीं आ रही है उसके रसना में कोई रस भी नहीं आएगा कोई लार नहीं आएगी उस हम कहते हैं रसना में पानी आने लगता है वो पानी काट से वही लार निकलना होता है ग्रंथियाँ हैं श्राव निकलता है उनसे तो वहा स्मृति काम कर रही है तो यहां तो सन्निकर्ष आया समझ में और त्वचा तो में भी स्पर्श जब तक ना हो हम कोमल है कठोर है ये नहीं पता लगा पाते लेकिन अन्य इंद्रियों को लें हम श्रोत्र से शब्द सुन रहे हैं कहीं ढोलक बज रही है और ढोलक जहां बज रही है वहां तो ठीक है शब्द की उत्पत्ति हो रही है लेकिन सुनने वाला दूर है उससे उसने कैसे सुन लिया क्योंकि जहां उसका श्रोत्र है वहां तो शब्द की उत्पत्ति नहीं हो रही शब्द उत्पन्न कहीं और हो रहा है और हमारे श्रोत्र के द्वारा वह गृहित हो रहा है और ऋषि कहता है कि ये मैथुन से गृहित होते हैं अर्थात संबंध होने पर इंद्रिय का और विषय का संबंध होने पर यह गृहित होते हैं तो ये बात तो यहां नहीं घट पा रही है लेकिन इनका भी समाधान सब किया है शास्त्रों में बहुत विस्तार से न्याय दर्शन में इस विषय पर चर्चा की है और वहां ऋषियों ने यह स्वीकार किया है कि शब्द जहा उत्पन्न होता है वह शब्द अपने जैसे शब्द को उत्पन्न करता है और पूर्व वाला शब्द नष्ट हो जाएगा अब जो उत्पन्न हुआ है वो अगले को उत्पन्न करेगा वो नष्ट हो जाएगा और ये उत्पत्ति की जब प्रक्रिया होती है तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा वो और इस तरह से शब्द उत्पत्ति की प्रक्रिया से गुजरता हुआ उत्पन्न होता हुआ हमारे श्रोत्र तक पहुंचता है तभी गृह होता है नहीं तो गृह हो ही नहीं सकता एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है न्याय दर्शन का इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम ज्ञान कब उत्पन्न होता है जब इंद्रिय का और अर्थ का अर्थ माने शब्द स्पर्श रूप रूपंध इनका जब सन्निकर्ष होता है जब इनमें संबंध जुड़ता है आपस में तभी गृह होता है नहीं तो होगा ही नहीं ज्ञान होगा ही नहीं तो यह शब्द का उत्तर हो गया अब हम देखते हैं गंध अब बगीचे में घूम रहे हैं गुलाब का फूल कहीं दिखाई दिया उसके निकट पहुंचे और निकट इतने नहीं अब भी कुछ दूर है लेकिन उसकी सुगंध आने लगी अब पुष्प नासिका से तो दूर है नासिका से तो सन्निक हुआ नहीं अब कैसे गंध आने लगी तो वहां भी वैज्ञानिकों ने विद्वानों ने परीक्षण किया कि वहां भी गंध के अणु निकल करके वायु के माध्यम से नासिका तक जा रहे हैं इसका प्रमाण इसका प्रमाण यह है कि कहीं हम यात्रा पर निकल रहे होते हैं तो कभी कभी कोई जानवर मर जाता है और यदि वायु हमारे सामने से आ रही है या जहां कोई मृत पशु पड़ा हुआ है उधर से दूर वायु जा रही है हमें गंध नहीं आएगी लेकिन जिधर पशु पड़ा हुआ है मृत उधर से वायु आती हुई हमारे पास आ रही है तो दुर्गंध आएगी अर्थात वायु के माध्यम से गंध या सुगंध के अणु हमारी नासिका तक पहुंचते हैं सन्निकर्ष होता है तब हमें गंध का ज्ञान होता है लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है नेत्रों के साथ हम जब जिस वस्तु को देख रहे होते हैं जिसका रूप का ज्ञान हमें हो रहा है क्या वह वस्तु उठकर के हमारी आंख में आई क्या उसकी आकृति निकल के हमारी आंख में आई क्या चीज आई हमारी आंख में जिससे हमने जाना कि इसका ऐसा रूप है ये लाल है ये पीला है ये नीला है ये गोल है ये चौकोर है ये सारा ज्ञान कैसे हो पा रहा है तो यहां पर भी दर्शनों में बहुत चर्चाएं हुई हैं इन विषयों पर तो यहां भी एक सिद्धांत काम कर रहा है और उसका भी परीक्षण ऐसे किया वैज्ञानिकों ने कि जिस वस्तु को हमें देखना है उसको एक कमरे में रख दिया या उन्होंने ऐसे परीक्षण किया कि एक डिब्बे में रख दिया उसको बंद करके और डिब्बे में एक क्षेत्र कर दिया एक चौकोर डिब्बा चारों तरफ से बंद उसमें कोई वस्तु रखी हुई है और एक तरफ क्षेत्र किया उसमें वहां आंख लगाई आंख से देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया अंदर एक छिद्र और किया उस छिद्र से प्रकाश डाला गया अंदर जब प्रकाश डाला गया तो जहां पहले क्षेत्र पर आंख लगाई थी अब वो वस्तु दिखाई देने लगी तो क्या निष्कर्ष निकला कि जिस पदार्थ को हम देख रहे हैं उस पर जब प्रकाश पड़ता है हमारी आंख पर नहीं ध्यान रखना हम भले ही अंधकार में है आंख भले ही अंधकार में है लेकिन जो चीज हमें देखनी है वो अंधकार में नहीं होनी चाहिए तो क्या होता है इसमें कि वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वहां से प्रकाश परावर्तित होकर के और उसके रूप को लेकर के हमारी नेत्र पर आंख में रेटिना पर आता है और यहां भी उल्टा चित्र जाएगा अंदर के लिए अंदर जा के सीधा बनता है वो इस तरह से सन्निकर्ष यहां भी स्वीकार किया गया है बिना सन्निकर्ष के हम रूप भी नहीं देख सकते तो ये नूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान एते नैव विजान अब यहां इनका जो ज्ञान हो रहा है ये एते नैव इस जीवात्मा के द्वारा ही जो चेतन तत्व अंदर बैठा है इसी के द्वारा ज्ञान हो रहा है यहां एवं और लगा दिया अर्थात इस ज्ञान की प्रक्रिया में हम और कोई साधन ढूंढें ऐसा नहीं किमत्र परिशिष्यते और यहाँ कुछ भी नहीं है बचा हुआ कि जिसको हम कहें कि इसकी भी सहायता मिल रही है परमात्मा तो ठीक है वो सर्वत्र सारे पदार्थों को बना रहा है उसकी तो सहायता सदा रहती ही है लेकिन अन्य जितने भी भौतिक साधन हैं उन सभी साधनों में हम जब भी किसी इंद्रिय से किसी विषय को ग्रहण करते हैं तो वहाँ जानने वाला केवल एक ही है आँख रूप को स्वयं नहीं जान रही श्रोत्र शब्द को स्वयं नहीं जान रहा त्वचा स्पर्श को स्वयं नहीं जान रही सारी इंद्रियों की यही स्थिति है केवल आत्मा के द्वारा ही ये सब विषय जाने जाते हैं कि म परिशिष्यते ए यही वह चेतन तत्व अंदर विराजमान है तो अनेक प्रकार से अनेक बिंदुओं से यमाचार्य नचिकेता को इन गूढ़ रहस्यों की जानकारी करा रहे हैं क्योंकि तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने प्रश्न यही रखा था कि आत्मा के विषय में बहुत अधिक भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं कि कोई कहता है कि आत्मा रहता ही नहीं कोई कहता है रहता है कोई कहता है सर्वव्यापक है आत्मा कोई कहता है एक है तो इस तरह से उस आत्मा के विषय में अनेकों भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए ही उसने जिज्ञासा प्रकट की थी और उसको वो अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न पहलुओं से उसको समझाते चले आ रहे हैं आगे फिर और भी वो समझाएंगे उसको फिर देखेंगे आज यहीं विराम लेते हैं ओम शम